हेलो मित्रों नमस्कार मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं बोलती कहानियाँ आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है एक लघु विज्ञान कथा लेखक अनुराग शर्मा वाचक अनुराग शर्मा और कथा का शीर्षक है बिग क्लाउड दो हज़ार ये लघु कथा भविष्य के उस काल पर केंद्रित है जहाँ किताबें पूरी तरह से अनुपस्थित हैं India. सन दो हजार अड़सठ वैज्ञानिक प्रगति ने संसार को एक वेल कनेक्टेड विश्व नगरी में बदल दिया है किताबें तो दो में छपी अंतिम पुस्तक के साथ डिजिटल युग के चरमोत्कर्ष पर ही समाप्त हो गई थी तब तक कुछ किताबें डिजिटल स्वरूप में ईबुक आदि के रूप में प्राचीन तकनीक वाले कंप्यूटरों में रह गई थी लेकिन अब तो कंप्यूटर भी नहीं होते एक अति तीव्र हस्तक में ही सब कुछ होता है सारी जानकारी तो केंद्रीय बिग क्लाउड पर ही रहती है लेकिन बिग क्लाउड के अचानक इस बुरी तरह बिगड़ जाने की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी किसी को ठीक से नहीं पता कि हुआ क्या है दुर्भाग्य से उसकी मरम्मत के मैनुअलों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां भी बिग क्लाउड पर ही रखे होने के कारण अब अप्राप्य हैं एक ही व्यक्ति से उम्मीद है और वो है जॉनी बुकर जॉनी बुकर वर्तमान क्लाउड के मूल निर्माताओं में से एक है कभी वो बिग क्लाउड परियोजना का प्रमुख था बल्कि सच कहें तो वही इस विचार का जनक था कि संसार को केवल एक क्लाउड की जरूरत है उसी के प्रयत्नों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी देशों पर दबाव डालकर पूरे विश्व की समस्त जानकारी को एक केंद्रीय भंडारण में डाला जिसे बिग क्लाउड का नाम दिया गया बिग क्लाउड की विश्वव्यापी सफलता के बाद बुकर की गिनती संसार के सर्वाधिक धनाढ़ियों में होने लगी लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो थोड़ा बहक गया जीवन पर्यंत अविवाहित रहे बुकर ने बिग क्लाउड के खतरों पर बोलना शुरू कर दिया उसे जिस समारोह में भी बुलाया जाता वो डिजिटल जगत से किताब की ओर वापसी की बात करता फिर उसने कुछ लोगों को इकट्ठा करके किताब वापसी अभियान भी शुरू किया स्कूल कॉलेजों में बुलाया जाना बंद होने लगा तो स्वयं ही विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी सम्मेलनों में जा जाकर किताब वापसी की आवश्यकता पर भाषण देने लगा शुरू में तो लोगों ने सुना लेकिन फिर बाद में उस पर सठियाए पुरातन पंथी का ठप्पा लग गया पुस्तक बचाओ आंदोलन आरंभ करने के कारण संसार भर में उसकी पहचान एक ऐसे दखिया नूसी बूढ़े के रूप में स्थापित हो गई जिसे अपने जैसे दो चार बूढ़ों के अतिरिक्त किसी का समर्थन भी न था उसने बहुत कोशिश की लेकिन संगठन बढ़ना तो दूर बूढ़े सदस्यों की मृत्यु के साथ धीरे धीरे टूटना आरंभ हो गया एक दिन ऐसा आया जब बूकर अकेला रह गया कभी कभार उसके बयान क्लाउड पर दिखते थे फिर वो अज्ञातवास में चला गया अफवाहें थीं कि अपनी अकूत दौलत से उसने डिजिटल रिवॉल्यूशन के बाद भी बच रही सारी किताबें खरीद कर किसी गुप्त स्थान में संसार का सबसे बड़ा पुस्तकालय बना डाला था सभी विशेषज्ञों की राय थी कि बुकर तथा उसकी टीम द्वारा दशकों पहले छापे गए टेक्निकल मैनुअल ही बिग क्लाउड की समस्या से उबार सकते हैं वैसे तो तब तक तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी थी कि जंगल में मरी हुई किसी चींटी के भी निर्देशांक सही सही पता किए जा सकते थे लेकिन बिग क्लाउड संबंधित समस्याओं के चलते बुकर का पता लगाने में पुलिस को कई दिन लग गए जब पुलिस वहाँ पहुंची तो वो संसार की बेरुखी से निराश होकर अपनी पुस्तकें अपने महल के परिसर में लगी एक विशाल भट्टी में जला रहा था अंतिम पुस्तक उनकी आंखों के सामने जली जिस पर लिखा था बिग क्लाउड ट्रबल शूटिंग अंतिम खंड